suroki sabu नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन को आप सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है गुरुकुल संगीतालय से बच्चे जुड़ रहे हैं और इनको ट्रेन करने वाली है डॉक्टर श्वेता जी उनसे हम बात करते हैं श्वेता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और जिस तरह से आप सेकेंड राउंड अभी शुरू होने वाले बच्चों का तो सेकेंड राउंड के लिए जो तैयारी आपने किया है उसके बारे में बताइए और अपने बारे में भी बताइए मेरा पूरा नाम है डॉक्टर श्वेता चक्रवर्ती और मेरे हस्बैंड के नाम है डॉक्टर देवरंजन गिरी हम दोनों ने मिल गुरुकुल संगीतालय प्रतिष्ठा की स्थापना किए और हमारे यहाँ के अभी बच्चे हैं डेढ़ सौ के ऊपर स्टूडेंट्स हैं और बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं बच्चे से लेके बड़े आपने खुद ही देखे हैं सब अच्छे गाते हैं और हम लोग प्रोग्राम भी करते हैं करवाते भी हैं और हम दोनों बनास हिंदू यूनिवर्सिटी से पी इन म्यूजिक फ्राम बी एच हिंदू यूनिवर्सिटी एंड बोथ वे आर ए ग्रेड आर्टिस्ट फ्रॉम आकाशवाणी एंड दूरदर्शन क्लासिकल एंड सेमी क्लासिकल एंड आई है हिंदी सीरियल्स एंड पिक्चर्स एंड बोथ वे आर परफॉर्मर है हम दोनों एब्रोड जाते हैं इंडिया में भी प्रोग्राम होता है यही हमारा परिचय हम लोग है क्लासिकल हमारी गुरुकुल संगीतालय में हम लोग क्लासिकल शास्त्रियों संगीत के साथ साथ सेमी क्लासिकल सेमी क्लासिकल विधाया मतलब ठुमरी दादरा कजरी चैती होरी झूला रसिया सब सिखाया जाता है भजन और ग़ज़ल बॉलीवुड सॉन्ग आल्सो और, और इंस्ट्रूमेंट कुछ इंस्ट्रूमेंट हमारे हसबेंड सिखाते हैं जैसे वायलिन फ्लूट तबला अच्छा। हारमोनियम हारमोनियम और घराना जो तालीम होता है जैसे वे कमिंग फ्रॉम बनास घराना दोनों घराना दादा तालम भी होता है हमारे पास पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जो प्लेबैक सिंगिंग के लिए प्ले सिंगिंग कैसे किया जाता है वॉइस कल्चर के लिए और डॉक्टर देवरंजन के लिए उन्हें काफी चौदह साल से म्यूजिक थेरापी के ऊपर काम कर रहे हैं अच्छा। ये उनके बहुत सारे ऐसे इस्लाम के स्टूडेंट्स है जो मैंटली डिटर्ड बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको म्यूजिक से कुछ बीमार्यू चौबीसों घंटा की सेवा हम लोग करते हैं की काम। अच्छा। <laughs> ओके डॉक्टर श्वेता चक्रवर्ती बहुत ही अच्छी बात आपकी लगी मुझे और बहुत अच्छी तरह से आप काम कर रहे हैं और खुशी की बात है जी रमेश भाई हम चाहते है जो अभी की जो जेनरेशन को शास्त्रीय संगीत क्या है कुछ समझाए आप चाहे वेस्टर्न गाओ चाहे कुछ भी गाओ आ, हमारी जो हमारी जो परंपरा है वो तो जाने पहले नहीं। नहीं। आप अगर देसी घी खिलाएंगे नहीं तो देसी घी का मतलब तो किसी को पता ही नहीं चलेगा ना <laughs> हम चाहते हैं समाज को सुधारने के लिए कुछ अगर हो जाए बच्चे अगर आगे बच्चे निकल जाए बच्चे बहुत टैलेंटेड टैलेंटेड बच्चे उनको अगर शास्त्रीय संगीत की तालीम हम लोग देते हैं तो उसके आधार पर बहुत सारे बच्चे वेस्टर्न सॉन्ग गाते हैं लेकिन शास्त्रीय संगीत संगीत संगीत के आधार पर ही ही होता है। ऐसे हम हैं समाज का कुछ हो जाए। माध्यम माध्यम माध्यम से और कोई बड़ा होता ही नहीं। जी डॉक्टर श्वेता चक्रवर्ती बात ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हमारे सभी श्रोताओं को भी ये बात समझ में आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे जो अभी गाना गा रहे हैं या जिस तरह से सॉन्ग्स वो लोग सुन, सुन रहे हैं सब वेस्टर्न सॉन्ग सुन रहे हैं और उनको कहीं कही ना कहीं हम लोग जो हैं एक अच्छा मोड़ दे सकते हैं संगीत के माध्यम से और क्लासिकल संगीत जो इंडियन ख़ज़ाना है भारत का एक खूबसूरत ख़ज़ाना जिसको कह सकते हैं शास्त्रीय संगीत है और उसको लेकर हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं और बच्चों को बचपन से ही अगर ये अच्छी चीज़ दे देते हैं तो शायद वो फिर दूसरी जो खराब चीज़ें हैं या जो टेम्प्ररी सुख देने वाली चीज़ें उस तरफ जाएंगे नहीं तो ये बहुत ही अच्छी बात आपकी लगी थैंक यू सो मच और बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन के माध्यम से बच्चों को एक अच्छा मंच आप प्रोवाइड कर रहे हैं और हम लोग आपके सपोर्ट में हैं ही बहुत ही अच्छा लग रहा है थैंक यू सो मच और मैं चाहूँगा की देवरंजन जी है तो उनसे भी बात कराइए नमस्कार नमस्कार जी रमेश जी मैं यहाँ एक बात जरूर बोलूँगा जी जरा ये बोलना मतलब संदेश संगीत के लिए ये है आजकल जो एजुकेशन सिस्टम अभी जो चल अभी जो अभी का जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है हा, हा। तो वो दिन दूर नहीं आने वाले 10-20 साल के अंदर हम बच्चों को एक मशीनरी एजुकेशन दे रहे हैं तो हमारा ये सारी बच्चों को ही संदेश है कि आज के जमाने में हम बच्चों को कम से कम एक कोई कला से जुड़े कोई पेंटिंग कर सकता है कोई गाना गा सकता है कोई वालीन बजा सकता है तो ऐसे कले में जुड़ने के मैं सबको करता हूं और वही मेरा काम है तो मैं वही सोचता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्योंकि संगीत आने वाले समय में हर किसी इंसान को संगीत सीखना ही पड़ेगा 100 परसेंट बात मान लीजिए ये यहाँ तक मेरा अनुभव तो है क्योंकि अगर आपको समाज में सही ढंग से रहना है एक संतुलित ढंग से रहना है तो संगीत को ही अपनाना पड़ा तो संगीत चाहे शांत सुख मन को सुख देने वाले संगीत है और हम मन को मन के अगेंस्ट में जाएंगे तो हम आजकल जैसे डिप्रेशन बहुत सारे जैसे बहुत सब बीमारी सब आ रहे आने लगे तो हमारी संगीत के माध्यम से हम उसको बहुत दूर कर सकते हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है हमें <laughs> <वोगा जाएं। laughs> थैंक यू देवरंजन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ आपका ये प्यारा सा मैसेज जो है जितने लोग तो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं मैं चाहूंगा कि वो और भी लोगों को बताएं कि, कि संगीत एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर हम अपने मन को शांति दे सकते हैं मन को स्टेबल कर सकते हैं और आज के समय में बहुत सारे ऐसे अट्रैक्शन बने हुए हैं ऐसी सारी चीज़ें हैं घर से बाहर निकलते ही मन को द्विविधा में डालने वाली सारी चीजें हमारे बीच में आती हैं तो कहीं ना कहीं संगीत का रियाज या प्रैक्टिस करते हैं संगीत का ज्ञान भी आपके पास आता है तो भी हमारे जीवन में एक संतुलन बना रहता है और हम अपने निजी संस्कारों के साथ अपना जो प्रेम भाव है भारत की जो छुपी हुई संस्कृति है जो अच्छी संस्कृति है उसके साथ जुड़े रहेंगे देवरंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के नमस्कार आप सुन रहे मधुबा नाइन्टी 90.4 एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन का सेकंड राउंड आप सुन रहे हैं और अभी गुरुकुल संगीतालय से बच्चे जुड़ रहे हैं और हमारे साथ विद्यार्थी जुड़ेंगे और सेकंड राउंड का ऑडिशन उनके थीम के अनुसार वो हमें सुनाएंगे तो आइए सभी बच्चों को सुनेंगे और जो भी बच्चे की आवाज आपको अच्छी लगी हो तो जरूर उसके लिए आप मैसेज कीजिएगा आइए आगे बढ़ते हैं नमस्कार नाम बताइए मेरा नाम है अरुणा मुखर्जी अरुणा आपका बहुत बहुत स्वागत है रा बिकार दिखी अगर उस पे तो फिर भी चिलना ही है ye din bolna hai rutte chal jayegi कैसी चुकी ये आरज़ू कैसी कैसे रुके मंदिर मुश्किल तो क्या के अरुणा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका नमस्कार मैं हूँ मैं सैतीस वर्ष की नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन का सेकेंड राउंड आप सुन रहे हैं है। और अभी प्रीति सेट्टी हमारे साथ है प्रीति आपका बहुत बहुत स्वागत है चलते चलते मेरे गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना चल कभी अलविदा ना कहना रोते हंसते बस यू ही तुम गुनगुनाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना प्यार करते करते हम कहीं खो जाएंगे इन बाहरों के आचल में थक कर सो जाएंगे प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे कभी अलविदा ना कहना चल प्रीति थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड आप सुना है रेडियो मोद वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कते रहो आप, FM, आप सुन रहे 90.4 तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का राउंड आप सुन रहे हैं गुरुकुल संगीतालय से बच्चे जुड़ रहे हैं और अभी हमारे बीच में है हेलो नमस्कार नाम बताइए बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या किसने जाना अरे उड़ले उड़ले उड़ले उल्ले उड़ले उड़ले चांद तारों से चलना है आगे आसमानों से बढ़ना है आगे अरे चांद तारों से चला है आगे आसमानों से बढ़ना है आगे पीछे रह जाएगा ये जमाना यहाँ कल क्या हूँ किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हूँ किसने जाना यहाँ कल क्या हूँ किसने जाना यहाँ कल क्या हूँ जाना थैंक थैंक यू यू ओके शनॉय सो मच एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड मैं उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन को और बहुत बहुत स्वागत है अपना नाम बताइए थैंक यू सो मच मेरा नाम सुनीता कृष्णा है अच्छा। सुनीता कृष्णा और मैं थर्टी एट ईयर्स ओल्ड हूँ सुनीता बहुत बहुत स्वागत है आपका और बताइए किस तरह की तैयारी कौन सा गीत आप गाने वाले हैं? मैं गाने वाली हूँ एक प्यार का नगमा है एक प्यार का नगमा है मौजों की so much and all the best from my side sab <laughs> milkar नमस्कार विजय नारायण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सेकंड राउंड में जी परफॉर्म कीजिए जिंदगी हर कदम एक नई जंग है जिंदगी हर कदम एक नई जंग है जीत जाएंगे हम जीत जाएंगे हम तू अगर जंग है जिंदगी हर कदम एक नई जंग है जिंदगी हर कदम एक नई जंग है तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत, तूने ही तूने ही सजाए है मेरे पे ये गीत तेरी प्रीत से मेरी जीवन में बिकरा संगी मैं हूं एक तस्वीर तुमेरा मेरा मेरा, मेरा।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 सुप्रिया कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत है और सेकेंड राउंड में आप परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम पाना कहा था छुट्टी को तो था वो ये है। गाँव है अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये ना है बादल पे गाँव है क्या छूता गाँव है अब तो भाई चल पड़ी अपनी ना है नमस्ते। नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू ऑल दी बेस्ट फॉर माई साइट नमस्कार एक वीरा आपका बहुत बहुत स्वागत है सेकेंड राउंड के इस ऑडिशन में और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आशा चंद तारों को छोने की आशा आसमानों में की आशा बिल्ह आशा छोटी सी आशा मस्ती बन मन की बोली सी आशा चंदने की आशा, आशा दिल्ली छोटा सा छोटी सियाशा महक जाऊ मैं आज तो ऐसे मकिया में मैं महके जैसे बादलों की मैं और जाओ मैं बनोगे बवरिया अपनी छोटी आने आदलू दुनिया दिल है छोटा सा छोटी सियाशा मस्ती बन बन की आशा नमस्ते ओके okay, थैंक यू ऑल द बेस्ट माय साइड। रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनने वालों को सुरेश का नमस्कार नमस्कार सुनते रहिए रहिए। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सेकेंड राउंड में और तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का सेकेंड राउंड में आकर आपको कैसा फील हो रहा है बताइए किस तरह की तैयारी आपने की है मधुबन uh, खुशबू देता है स्वागत आपका मधुबन खुशबू देता है सागर सावन देता है जीना उसका जीना है जो आरोको जीवन देता है मधुबन खुशबू देता है तो सच की राह पे चलता चल सच की राह पे चलता चल प्यार देता है अशको को नाम देता है जीना मुस्कान जीना है जो लोग को जीवन देता है मधुबन खुशबू देता है थैंक यू ओके थैंक यू बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल गीत आपने सुनाया है आशा करता हूं आप की आवाज सभी को पसंद आए और awesome. आपके लिए विशेष मैसेज आए थैंक यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड हाय आई एम प्रियंका चोपड़ा एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू शेयर एन इनक्रेडिबल रिलेशनशिप विद माय पेरेंट्स आई जस्ट वंडर यू नो द लव ट्रस्ट द काइंड ऑफ द काइंड ऑफ फीलिंग दैट यू हैव फॉर योर ओन फैमिली कैन यू फील लाइक दैट फॉर एनीवन एंड एवरीवन एल्स कैन यू ट्रीट Every single human being that you come across, with that same love and trust, well, that's what the Brahmakumaries teach you to treat every single human being that comes across with you with that same kind of feeling, with that same kind of love. I am Madhumiita Gupta. Namaskar, Madhumiita Gupta. Aapka bahut-bahut swagat hai Tarang Digital Singing Competition mein. Aap uh, mein ek non-filmy motivational song aari. Okay, okay. Swagat hai aapka. Hi. नहीं तू कै लेकी तू जग की शान है हर सुबह है नहीं तू तू जग की शान है प्यारी है खुशियां तुझे तो हंसते हंसते हर को सहना है हर सुबह है नई सागर के लहरों से पत्थर भी कटते हैं उठते गिरते ही हिंसा आगे बढ़ते हैं सागर के लहरों से पत्थर भी कटते हैं उठते गिरते ही हिंसा आगे बढ़ते हैं भूला था जो बुरा मानो कल हो गया इसमें आने वाला जो पल ये पल है नया इसमें झूमो ना चोग हेलो ये जीवन है हर सुबह है नई तो कै जग की ईशान प्यारी है खुशियाँ तुझे तो हंसते हंसते हर हमको सहना है हर सुबह थैंक यू सो मच बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल गीत नॉन फिल्मी आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज़ सभी को पसंद आए और आपके लिए मैसेज भी आए आप आगे भी क्वालिफाई करें ऐसी शुभकामना करते हैं ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड थैंक यू सो मच धन्यवाद नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन फोर एफ एम तरंग डिजिटल का सेकंड राउंड आप सुनने जा रहे हैं गुरुकुल संगीतालय से बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अभी हम लोग सुनेंगे उनको हेलो नमस्कार नाम बताइए अपना मेरा नाम है चेतना धर्मशी जी चेतना आपका बहुत बहुत स्वागत है तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन के सेकंड राउंड में और बताइए आपने किस तरह की तैयारी की है अच्छी की है ओके आप अपना गाना सुनाइए ज़िंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा जिंदगी गम का सागर भी है हंस के उस पार जाना पड़ेगा जिंदगी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 उतनी मिलेगी ला ला ला ला ला ला ला, ला, ला, ला, ला, ला, ला, ला जिसका जितना हो चले यहा उसको सौगात उतनी मिलेगी फूली जीवन में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 ओके चेतना थैंक यू सो मच बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का सेकेंड राउंड आप सुन रहे हैं मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो गुनगुनाते रहो जो तू मिटाना चाहे जी बंती कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ सूर्य दत्ता सरदार हमारे साथ है हेलो कैसे फील कर रहे हैं आप सेकेंड राउंड में आकर बहुत अच्छा <laughs> ओके गाइए Hmm. एक दिन जाएगा माटी की जग में रह जाएगी प्यारे तेरी एक दिन बिक जाएगा माटी की मोल में रह जाएगी प्यारे तेरी बोल तुझे ऑटो को देकर अपनी जाएगा की में रह जाएगी प्यारी तेरी मोल ला ला अनहोनी पद में काटे ला बिछाई होनी तो फिर भी बिछरा या मिलाई काटे लाग बिछाए। तो फिर भी यार मिलाए ये बिर ये दूरी दो तो बल्कि मजबूरी फिर कोई रो ना का घबराए नरम कमदार जाएगा माटी जग प्यारी तेरी ला ला ला ला ला रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन का सेकंड राउंड और चलिए जो भी बच्ची की आवाज आपको अच्छी लगी हो तो जरूर उसके लिए आप मैसेज कीजिएगा नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का राउंड आप सुन रहे हैं और आइए आगे बढ़ते हैं अभी हमारे बीच में राधिका बौरा है राधिका आपका बहुत बहुत स्वागत है और बताइए कि कैसा आपको लग रहा है सेकेंड राउंड में बहुत अच्छा चलिए राधिका आप अपना थीम के अनुसार गाना परफॉर्म कीजिए तो माना कहा था ये लो ये लो हो गया चुटकी कोई काटो ना है हम दोश में कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में बादल पे पांव है या झूठा गांव है अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है बादल पे पांव है झूठा गाँव है अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है वो हाउ वो हो कुछ कर देंगे हम अगर ख्वाब में जो दुखा पर था छुपा जाएगा वो नगर रिर रिर रिर। बादल पे पाओ है या झूठा गांव है अब तो भाई चल पड़ी अपनी नाव है बादल पे पाओ है या झूठा गांव है अब तो भय चल पड़ी अपनी नाव है वो हो हो हो ओके राधिका थैंक यू आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का सेकंड राउंड सुन रहे हैं गुरुकुल संगीत आय से बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे बीच में चंदा रे चंदा रे धीरे से मुस्का नमस्ते मैं हूं हमसिका अयर और आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम रेडियो मधुबन सुनते रहो और मुस्कुराते रहो मैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूँगा कि आपको कैसा फील हो रहा है बताइए और कौन सा गाने की आपने तैयारी की सेकंड राउंड में वो भी बताइए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सेकंड राउंड में और मैंने डोर मूवी का एक सॉन्ग है ये हौसला उसकी तैयारी की है ये हौसला कैसे ये कैसे रुके मुश्किल तो क्या तन्हाई तो तो क्या दुंदला तो क्या हो पे काटे बिखरे अगर उस पे तो एक दिन चलना ही है सूरज छुपा ले लूरज गई रात को एक दिन ढलना है रुतु ढल जाएगी सूरज रंग लाएगी किस्मत रंग लाएगी सुबह फिर आएगी Yeh ho suna kaise juke, yeh arzu kaise juke, yeh ho suna kaise juke, yeh arzu kaise juke. Thank you. Okay. थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन को आप सुन रहे हैं और गुरुकुल संगीतालय से बच्चे जुड़ रहे हैं थैंक यू सो मच बहुत बहुत स्वागत है आपका सेकेंड राउंड में और किस तरह की कि आपने तैयारी की है थोड़ा सा बताइए कौन सा गाना गाने वाली हैं? दिल है छोटा सा ओके चलिए स्वागत है दिल है छोटा सा छोटी सी सी आशा, आशा, आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद की भोली तारों को छूने आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा महक जाऊ मैं आज तो ऐसे फूल बगियों में, है जैसे बादलों की मैं मैं जाऊं बन के बावरिया अपनी चोटी में लूं दुनिया दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा थैंक यू ओके बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूं, आपकी आवाज सभी को पसंद आए ऑल दी बेस्ट फॉर माई साइड चुपके चुपके हूँ पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर सुनते रहो मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो बहुत बहुत स्वागत है आपका सेकेंड राउंड में और आप आ, किस तरह की तैयारी की हैं कौन सा गाना गाने वाले बताइए है सा, दिल है छोटा छोटा सा, सा, मस्ती भरे मन की, सी आशा, को, की को छूने आशा में उड़ने की आशा यह छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की बोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा लिया छोटा सा छोटी सी आशा महक जाऊ मैं आज तू तो ऐसी फूल बगिया में महके है जैसे बादलों की मैं ढो चुना जू जाऊँ मैं बन के बावरिया अपनी चोटी में बांध लू यह सा छोटी सी सी आशा मस्ती भरी okay, की गाय मिलकर गायेंगे तरंग हेलो नमस्कार क्या नाम है नमस्कार आशना कपाड़िया आसना कपाड़िया बहुत बहुत स्वागत है सेकंड राउंड में और कैसा फील कर रहे हैं आप बहुत अच्छा और सेकंड राउंड का जो थीम है कौन सा गाना आपने तैयार किया है चलते चलते ओके आसना स्वागत है आपका और सुनाइए चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदना कहना चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदना कहना कभी अलविदना कहना रोते हंसते बस यू ही तुम गुनगुनाते रहना कभी अलविदना कहना कभी अलविदना कहना प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हें बहार रो के आचल में थक के सो जाएंगे प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे ही के आचल में थक के सो जाएंगे सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना कभी अलविदना कहना अलविदा थैंक यू सो मच बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है। आप सुन आप सुन सुन रहे रहे हैं हैं 90.4 पर तरंग डिजिटल कंपटीशन का सेकंड राउंड। गुरुकुल संगीतालय मुंबई गोरेगांव से बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ में और हम उनको सुन रहे हैं Hi, I'm Priyanka Chopra, and I'm the kind of feeling that you have for your own family can you feel like that for anyone and everyone else can you treat every single human being that you come across with that same love and trust well that's what the brahmakumaris teach you to treat every single human being that comes across with you with that same kind of feeling with that same kind of love asmi patil aapka bahut bahut swagat hai aur second round mein kaun sa gana ab sunane wale hain aap जाना नहीं ओके ओके सुनाई जाना नहीं तू कहीं हार के काटो पे चल के मिलेंगे सारे बाहर जाना नहीं तू कहीं हार के मंडल ओके okay, बहुत बहुत स्वागत है आपका कौन सा गाना परफॉर्म करने वाले हैं आप? के कदम। ओके ओके स्वागत है चलिए शुरू कीजिए रंग पम आज ही ऐसी गीत गाया करो कभी खुशी कभी गर, तारा रंग पम पम हसार करो ला ला ला ला ला ला ला ला या या या ला ला ला ला। वो प्यारे दिन ना, वो प्यारे हमें प्यार मुलाकात नहीं कोई नहीं है जिंदगी राहों में मिलाए तुम मुझे मेरे शबनम और तुम शोला बन जाया करो। कभी ख़ुशी, कभी गम तारा रम पम पम हसार हसाया करो उठे सबके कदम देखो रम पम पम आजी ऐसी गीत गाया करो कभी कभी खुशी कभी गम करो करो करो, करो। नमस्कार आप सुन रहे मधुबन 90.4 एफएम पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का सेकेंड राउंड आप सुन रहे हैं बच्चों का रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनने वालों को सुरेश उब्रोय का नमस्कार सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए हर्षल पाटिल हर्षल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सेकंड राउंड में तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में और मैं चाहूंगा कि सेकंड राउंड में जिस तरह से हमने टीम दिया था उस तरह से आपने तैयारी किया होगा तो आपकी कौन सा गीत आप गाने वाले हैं उसके बारे में बताइए रुक जाना नहीं हम कहीं हार <laughs> जाना नहीं तो कहीं हारके ये बहुत ही खूबसूरत किशोरदा का गीत आप सुनाने वाले हैं तो चलिए हर्षल जी बहुत बहुत स्वागत है एंड ऑल दी बेस्ट फॉर माई साइड थैंक यू सर रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटो पे चल के मिलेंगे साये बहार के रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटो पे चल के मिलेंगे साये बहार के ओ, ओ, ओ राही राही ओ राही राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही सूरज देख रुकया है तिरयाग झुगया है सूरज देख रुक गया है गया है जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, ओ राही, ओ राही। जाना नहीं तू हार के के पे चल के, मिलेंगे साए बहार के ओके हर्षल थैंक यू सो मच बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ okay. आपकी आवाज सभी को पसंद आए एंड ऑल द बेस्ट ऋषभ जैन स्वागत है आपका सेकंड राउंड के इस तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर सेकंड राउंड में देखकर तो ऋषभ कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं? जिंदगी की यही रीत है ओके जिंदगी की यही रीत है हार के बाद ही जीत है थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी जिंदगी की यही रीत है हार के बाद ही जीत है जिंदगी रात भी है सवेरा भी है जिंदगी जिंदगी रात भी है सवेरा भी है जिंदगी जिंदगी है सफर और बसेरा भी है जिंदगी जिंदगी है सफर और बसेरा भी है जिंदगी एक पल दर्द का दाव है दूसरा सुख बड़ी छाव है हर नए पल नया गीत जिंदगी की यही है, है है थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम तो कल खुशी, जिंदगी की यही रीत है, है, है, तो है जिंदगी की यही रीत है समस्तेषभ थैंक यू सो मच एंड ऑल दी बेस्ट फॉर माई साइट नमस्कार मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो राधिका उपाध्याय राधिका उपाध्याय बहुत बहुत स्वागत है, है आपका सेकेंड राउंड में और आप सेकेंड राउंड का जो थीम है वो बताइए मोटिवेशनल सॉन्ग ओके राधिका स्वागत है एंड परफॉर्म कीजिए अच्छा से परफॉर्म छोटा आसाम छोटी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 की आशा, में। उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा महक जाऊ तो में आज तू ऐसी भूल बघिया में महकी है जैसी बादलों की मैं मैं अपनी छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा ओके ओके राधिका थैंक यू सो मच बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया है ऑल द बेस्ट फ्रॉम फॉर माई सब सब मिलकर मिलकर गाएंगे कर, गाएंगे तरंग मेरा नाम श्रेया गवा ओके श्रेया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप मैं अच्छी। और क्या तैयारी किया है सेकंड राउंड में कौन सा गाना गाने वाले आप मैं मुकेश जी का एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल मोहन ओके जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग मे रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। के के के होठों को देख कोई निशानी फिर दुनिया से बोल दिख जाएगा माटी के रह जाएंगे प्यारे तेरे बो लाल ला, ला पर दे के पीछे बैठी सावल गोरिए थे तो बहुत ही प्यारा सा आपने गुनगुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए मैं हूँ राखी राखी बहुरा आपका बहुत बहुत स्वागत है सेकेंड राउंड में और जिस तरह से हमने थीम दिया है आपको सेकेंड राउंड का उस अनुसार तैयारी किया होगा तो मेरी और से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको एंड परफॉर्म कीजिए एक प्यार कनग मां है मौजों की जी बात बहुत धन्यवाद शुक्रिया सब मिलकर और गाय मधु का गाएंगे सब मिलकर गायेंगे तरंग प्रकाश प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सेकेंड राउंड में किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशा किसी का दर्द ले मिल सके तो ले उधार किसी के हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशा किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार किसी के वसते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है माना कि यार जेब से फकीर हैं फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं माना कि अपनी जेब से फकीर हैं फिर भी यारो दिल से हम अमीर हैं मिते जो प्यार के लिए वो जिंदगी जले बहारों के लिए वो जिंदगी किसी को हो ना हो हमें तो ऐतवार जीना इसी का नाम है किसी की मुस्कुराहतो पे हो निशान किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार किसी के वास दे हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है ओके प्रकाश थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट नमस्ते ओम शांति मैं हूं हरीश मोयाल और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना स्वागत है सेकेंड राउंड में तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में रुक जाना नहीं तू कहीं हार के काटों पे चल के मिलेंगे साये बाहर के रुक जाना नहीं तू कहीं हार के काटों पे चल के मिलेंगे साये बाहर के वोडा ही रही औरही राही सूरज देख रुक गया है तेरे आगे झुग गया है सूरज देख रुक गया है तेरे कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले हैं अपनी धुन में दीवाना शाम सुहानी बन जाते हैं इंतजार की और की, सब मिलकर और 90.4 का 90 गाएंगे सब मिलकर गाएंगे तरंग सुर रमन बहुत बहुत स्वागत है आपका सेकेंड राउंड में स्वागत है एंड परफॉर्म कीजिए कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं आशाएं आशाएं हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं कोशाए आशाएं आशाएं आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलो को छीन ले आशाएं खिले दिल की हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाए खिले दिल की घिदे हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी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 दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी ओके थैंक यू ऑल द बेस्ट मैं रविंद जैन और आप सुन रहे हैं 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए शांति। सब कुछ दिया भगवान, तेरी लीला भगवानुप्ता है ऋषिराज बहुत, बहुत स्वागत है आपका पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा मगर ये तो कोई न जाने के ज है कहाँ पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बैठे हैं मिल के सब यार अपने सबके दिलों में अरमाए हैं बैठे हैं मिलके सब यार अपने सबके दिलों में है वो जिंदगी में कल क्या बनेगा हर एक नजर का सपनाए है कोई इंजीनियर का काम करेगा बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा मगर ये तो कोई न जाने के मेरी मंजिल पापा कहते बड़ा नाम करेगा नमस्ते ओके थैंक यू ऋषिराज आप सुनाए है रेड पर 90.4 पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्क राज मिलकर गाएंगे तरंग संजना श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत है सेकंड राउंड में और सेकेंड राउंड में जो थीम दिया है उस अनुसार आपने तैयारी की होगी आपको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं जिंदगी की सफर एक जाती है जो वो काम की वो फिर नहीं आते जिंदगी के सफ़र सफल गुजर जाते हैं जो मौका वो फिर नहीं आते वो फिर नहीं आते फूल खिलते हैं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 नमस्कार दीपा जी बहुत बहुत स्वागत है सेकंड राउंड के ऑडिशन में तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में और सेकंड राउंड में आप परफॉर्म करिए किसी की मिल सके तो ले उधार किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना किसी की मुस्कुराहटो पे हो निशा किसी का दर्द मिल सके तो ले हुदा, किसी के वास्ते वो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है माना अपनी जीब से फकीर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 किसी का दर्द मिल सके तो ले उदा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीता इसी का नाम है okay, your... ना सब मिल कर... हर्षिता बहुत बहुत स्वागत है आपका सेकंड राउंड में और मैं चाहूंगा कि थीम के अनुसार आप परफॉर्म कीजिए बाद ही जीत है थोड़े आंसू है तोरी हंसी आज गम है तो गो गलत खुशी जिंदगी की ये जीत है हर के बाद ही जीत है की भारी ही जीत है जिंदगी रात भी है सबे ओके okay. नमस्कार श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही सेकेंड राउंड आपने सुना गुरुकुल संगीतालय से बच्चे जुड़े और वो अपने अपने परफॉर्मेंस को हमारे सामने शेयर किया छोटे और बड़े सभी को आपने मिक्स एज वालों को सुना बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन था जहां पर एज बार नहीं था छोटा बच्चा भी गा रहा है और बड़ा बुजुर्ग भी गा रहा है और युवा भी गा रहा है तो एक बहुत अच्छा ही अच्छा ये समन्वय रहा लेकिन इसमें बाद में हम लोग फिनाले में जाएंगे तो उस टाइम पे थोड़ा शॉर्ट आउट करके जूनियर एंड सीनियर ग्रुप बनाएंगे और उस समय आपको दोनों ग्रुप का जो है फाइनल फिनाले भी हम लोग सुनेंगे रेडियो के माध्यम से तब तक आप इंतजार कीजिए और बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुना हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो